राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला कहानियों की फुलवारी इस श्रृंखला में अब सुनो कहानी तपैया की करामत एक गांव था उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी बुढ़िया की झोपड़ी टूटी-फूटी थी एक दिन तेज आँधी आई फिर बारिश होने लगी तभी एक शेर भी शिकार के लिए निकला उसे जंगल में शिकार मिला नहीं वो गाउं में आ गया और बुड़िया की जोपड़ी से सट कर खड़ा हो गया जोपड़ी पुरानी थी छपपर में जगह जगह छेद थे इन छेदों से पानी टपक कर अंदर आने लगा बुढ़िया बड़बड़ाने लगी अरे इस टप टपैया ने तो आफत कर दी सारे कपड़े लत्ते भीग गए कैसे इससे जान बचे अब अरे ये टप टपैया तो हमें मार ही डालेगा शेर सोचने लगा आ, जरूर ये टप टपैया कोई बहुत ही ताकतवर और खतरनाक जानवर है शेर बिल्कुल सिकुड़ कर खड़ा हो गया तभी भोला कुम्हार उधर से गुजरा उसका गधा खो गया था बेजू कहां है तू घना अंधेरा था ही जोपड़ी से सटे शेर को भोला ने अपना गधा समझा ओखो तो धेचु जी यहां के खड़े हैं चल चल अब कहां जाएगा कौन पकड़ लिया मैंने तेरे शेर ने समझा कि ये टप टपईया है वो चुप चाप कुमहार के पीछे चल पड़ा घर पहुंच कर भोला ने शेर को रसी से बांध दिया सुभा कुम्हारे नुठी तो बाहर शेर को देखकर चीख पड़ी क्या हुआ क्या हुआ बाबा बाबा क्या दर्बाद दोनों ने अंदर से दर्वाजा बंद कर लिया गाउं के दूसरे लोगों ने भी शेर को बंधा देखा लोग आखें भाड़ कर शेर को देखते और भाग जाते तभी शेर।, शेर, शेर।, शेर।, शेर।, शेर ने अपनी रस्ती तोड़ा ली वो भाग कर जंगल में जा छिपा इधर भोला ने किवाड़ों के छेद से देखा तो शेर वहां नहीं था अब उसे शेर की बगाड़ने का मौका मिला मैं शेर से बिल्कुल नहीं डरता अरे मैंने उसे रात में पकड़ा कान से उसे लात और थप्पड़ ही नहीं मारे उसके कान भी उमेठे थे अरे अब कोई धराने की हिम्मत नहीं करेगा। भोल ने बड़े बहादुरी का काम किया। भोला ने शेर का मारा। धीरे-धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। वो भोला की बहादुरी से बहुत खुश हुआ। उसने भोला को बुलाकर इनाम दिया। उसे अपना फौजदार बना दिया अब भोला बहुत खुश था एक दिन दर्बार में किसी ने खबर दी कि पडोसी राजा ने हमला कर दिया है राजा ने भोला को अपना सेना पती बनाया और फौज लेकर जाने को कहा भोला पूज़ा बहुत खुश था मन ही मन बहुत घबराया हे भगवान ये क्या हो गया उसे धीरज बंधाते हुए कुमहरिन ने कहा देखिए आप डरिए मत घोड़ी की पीठ पर बस संभलकर बैठ जाइए अच्छा बोला चुपचाप घोड़े की पीठ पर बैठ गया कुमहरिन ने भोला की कमर में रस्सी लपेटी और उसे घोड़े की पीठ से कसकर बांध दिया प्रसी से मुझे क्यों बांध रही हो आ, बैठे रहे ये आ, खोड़ा तेजी से भागा अब वो दुश्मन की फॉज की तरफ बढ़ता गया अब बोला ने घोड़े को रोकना चाहा अरे रुक पर घोड़ा नहीं रुका बीच में बरगद का पेड़ मिला उसकी जटाएं लटक रही थीं बोला ने उन्हें पकड़ा बरगद की जटा टूटकर भोला के हाथ में आ गई थोड़ी देर में ही घोड़ा दुश्मन की फौज के बीच में जा पहुंचा शमन के सिपाही सोचने लगे कि जरूर यह कोई दानव है तभी तो रस्सी से शरीर जकड़े है बाल बिखरे हुए हैं और पेड़ की डाल से लड़ने आया है पूरी फौज में भगदड़ मच गई दान दान दान दान दान अरे दानव अरे इसको मार अरे इसको तो बाल बिखरे हुए हैं अरे घोड़ा अभी भी तेजी से दौड़ रहा था अरे घोड़े भैया अरे रुक जाओ अरे सामने दुश्मन है और दुश्मनों के हाथ में तलवार है और मेरे हाथ में तो कुछ धीरे-धीरे रस्सी ढीली हो गई भोला वहीं गिर पड़ा लेकिन तब तक दुश्मन की पूरी फौज भाग चुकी थी इतने में भोला की अपनी फौज भी आ गई अरे सरबजी भोला सिंह जी, जी हमें बताइए क्या बात है अरे दुश्मन कहां है जवानों ने देखा कि भोला ने अकेले ही मैदान मार दिया सब ने भोला को हाथो हाथ उठा लिया भोला जी जय तब ही उसकी जै-जैकार करने लगे राजा को भी खबर मिली राजा ने भोला का शानदार स्वागत किया तब तपया की करामात अभी आप कहानियों की फुलवारी श्रृंखला के अंतर्गत सुन रहे थे यह कहानी विशेष संयोजन प्रतिभा दास गुप्ता परियोजना संयोजन प्रभुदयाल खट्टर ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊददयाल चतुर्वेदी और उषा रानी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दंग